Om Sahana Vavatu Savaha Namo Tava Sahajeetam Karavayi Heyo Svita Hari Namo Bhagav प्रथम अध्याय तृतीय गल्ली के चतुर्दश मंत्र का कुछ विचार हो गया था जिसमें कहा था इस आत्मा के प्राप्ति में बहुत व्यवधान बहुत है क्योंकि तो आत्मा सूक्ष्म है जैसे उस तरह के धार में पैनी की हुई धार में चलना जितना कठिनाई है उसी प्रकार ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से आत्मा को अलग करना उतनी कठिनाई है इतना सरल नहीं है अति सूक्ष्म है देखा जैसे जैसे गुणों की कमी होती है वैसे वैसे व्यक्ति सूक्ष्म होता है अवतर भाषण में दिखा दिया था, पृथ्वी पांच गुणों से रिकता है सबरस पश रूप रंध से लिखता है स्थूल है सभी इंद्रियों का विषय बनती है पृथ्वी पृथ्वी की अपेक्षा जल थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है क्योंकि एयरपोर्ट कम हो जाता है पहुंचा गंध कम हो जाता है जल में गंध नहीं होता एक तो गुण कम होने से सूक्ष्म है क्योंकि किसी पात्र में जल भरा हुआ हो उसमें मिट्टी डालेंगे तो पानी गिरेगा नहीं ले पाएगा भरा हुआ हो किंतु तो तो मिट्टी भरी हुई है सूखी मिट्टी भरी हुई हो पानी डालेंगे भीतर घुस जाएगा सूक्ष्म है पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म एक गुण होने के कारण सूक्ष्मता है तेज और सूक्ष्म है क्यों दो गुण कम है उसमें गंध नहीं है रस भी नहीं है लोगों की कमी है इसलिए जल से भी सूक्ष्म हो जाता है जिस कांज के बर्तन तो में आप जल रखते हैं बाहर नहीं आता किन्तु उसी काज के भीतर में आप दीपक जला देंगे तो प्रकाश बाहर आएगा दीपक माने बत्ती नहीं जो ज्वाला है उसको दीपक जो प्रकाश वो दीपक कहा जाता है बाहर तो कहा जाता है इसके मतलब उसको भेदन की शक्ति है सूक्ष्मता है कांच को भेदन करके बाहर आता है यह प्रकाश से प्रकाश की तरह आ रहा है उस तेज की अपेक्षा भी वायु सूक्ष्म है क्यों वहां पर रूप भी नहीं है दंध भी नहीं है रस भी नहीं है रूप भी नहीं है दो गुण वाला है इसलिए तेज से भी सूक्ष्म होता है क्यों जैसे पहाड़ों के बड़े बड़े पंतराओं के भीतर में आप जानते हैं वहां प्रकाश का नाम निशान नहीं होगा टर्चा भी लेके जाना पड़ेगा आपको साधन लेके जाना पड़ेगा किंतु तो? ऑक्सीजन वहां है वायु है न तो प्राण मर जाए ऑक्सीजन है तो तेज की अपेक्षा भी वायु सूक्ष्म है क्यों वहां तेज गुण की कमी हो गई वायु गंध रस रूप की कमी होने से उसकी अपेक्षा भी आकाश सूक्ष्म है क्यों वहां पर स्पर्श भी नहीं आकाश में वायु अंदर स्पर्श गुण है वायु जहां वायु की गति नहीं है वहां आकाश है ठोस लोहा होगा या पारा होगा जो भी होगा समझो ठोस वस्तु तो कोई होंगे उसको अगर आकाश न हो बीच में तो टूटता नहीं अलग नहीं हो सकता अवकाश देने वाले तो आकाश हुआ अवकाश था इसलिए आपने अलग किया उसको जब धाना मारते हैं तो दो टुकड़े हो जाते हैं अवकाश दाता है तो विषयों में देखा जैसे जैसे गुणों की कमी वैसे वैसे सूक्ष्म होता है आत्मा निर्गुण है कोई गुणी नहीं।, तो तो नहीं है कितने सूक्ष्म होगा आत्मा आप सोचिए कितना सूक्ष्म है आपका स्वरूप तो उसने पहुंचना बड़ी कठिनाई यही है तो स्थूल बुद्धि में हम बैठे हुए हैं शरीरादि बुद्धि जाति नहीं है अविद्या अच्छन्न बोला था ना पहले ऐसा सर्वेश भूतेश गुणोत्मा प्रकाश थे दृश्य थे प्रग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दशी इस के व्याख्या आछन्न कहा था और स्थल बुद्धि सुख्� में ढका हुआ है शरीरादि बुद्धि से ढका हुआ है हमेशा शरीरादि बुद्धि हमारी बनती है उस आत्मबुद्धि बन नहीं पा रही है यह तो इसी का आगे मंत्र है असप्तमस्त समम्ययमितम महत परम ध्रुवम चल मृत्युम प्रमुच्यु असब्दमस्पर्शनमय निम्द महाजनम महत परम ध्रुव्यन ध्रुव नीचा ही अतं मृत्यु प्रभुच्युमुखा प्रभु आत्मा में पांचों का अभाव दिखा रहे हैं अशब्द्य शब्द यशमें अशब्द असब्दम आत्मतत्वम अशभ्दम आत्मस्वरूपम अशभ्धम जैसे अपुत्र शब्द बनता है जिसका पुत्र न हो उसको अपुत्र बोलते हैं इसी प्रकार असब्दम आत्मा में शब्द नहीं है आकाश जैसा भी नहीं आकाशीय भी सूक्ष्म है यह कहना चाहते हैं अस्पर्शम पर्ष गुण भी नहीं है आत्मा में आत्मा छू करके पता नहीं लगता ऐसा और अव्ययम अरूपम रूप भी नहीं है निलापिता की कोई आकृति रूप भी नहीं है आत्मा के सब बहुबरी नये है सब मैध्यान देना तत्पुरुष नए नहीं, नहीं है बहुबरी नये है जैसे अपुत्र अविद्यमाओं में पुत्र सब अपुत्र ऐसा है शब्द नहीं है जिसमें वो आप आपस में आत्मस्वरूप ऐसा है कोई शब्द की गति नहीं और पर्श नहीं रूप नहीं और कैसा है अव्ययम अविनाशी है वो क्योंकि तो तो जो रूपाभिमान वस्तु तो होता है वो व्यय हो जाता है व्यय हो जाता है कंसरा तो आत्मा का व्यय नहीं कभी भी नाश नहीं होगा जो तो आज व्यय बोलते हैं यहां अव्यय होता है न व्ययम यही तो है व्यय नहीं अब व्यय है गय शब्द बनता है आय व्यय बनाना आप जानते होंगे आम पूर्वक इर्द धातु से अच प्रत्यय करेंगे ए रस तो आय बन जाएगा और बी विपूर्वक करेंगे तो व्यय बन जाएगा ए सूत्र है कुछ बनता है आय व्यय तो मैं अशब्दम स्पर्शम और उपम अविनाशी है वो आत्मतत्व हमारा स्वरूप का नाश नहीं होता शरीर बदलते रहते हैं बासांश से गिरणा नि जीतावे पड़े हुए जानते हैं तथा अरसम जिस प्रकार शब्द स्पर्श रूप नहीं है उसी प्रकार अरसम रस भी नहीं स्वाद, चाट करके भी पता नजर का आत्मा हो रस का अंदर गिलास भरने वाला रस नहीं स्वार्थ रस होते हैं शब्दस होते हैं रसम रस रहित है आत्मा नित्य है नित्य नित्य है अगर और गंध भी नहीं है सुनकर भी पता नहीं लगता आत्मा को जैसे पृथ्वी का पता हो जाता है गंध माध्यम से ब्रह्मस्वरूप स्वरूप ऐसा है यद का ऐसा अनाधि अनंतम का नदि जैसे अनाधि जिसका कारण नहीं है किसी कारण से पैदा हुआ हो ऐसा है। आप पता आत्मतत्व तो ऐसा है न विद्यते आदि अनादि ऐसा है जिसके आदि माने होता है कारण जैसे का है, एक घटाधि बनते हमारा शरीर का आदि है कोई कारण से उत्पन्न हुआ है इसका आदि नहीं अनादि है आत्मतत्व है है और अनंत है माने नाश भी नहीं होगा न विद्यते अंतोशा अनंत विनाश भी नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए चाहे बम पड़ जाए शरीर नष्ट हो जाएगा आत्मा कुछ नहीं बनवा महात पर हम ध्रुव कहते हैं आगे महातत्व है जो हिरण्य गर्भ कहते हैं महातत्व तो। उससे भी क्या है पर है विलक्षण है का सरकार विलक्षण महातत्व से भी विलक्षण है जो संसार का सबसे बड़ा देवता माना जाता है उससे भी लक्षण होता है अध्रुवम स्थिर है अस्थिर नहीं आत्मा स्थिर है तब तत्चाइय मृत्यु मुखा प्रोचित है तत् आत्मतत्व ऐसा जो आत्मतत्व तो है दीप्यांत है तत्मतत्व तप नपुंसक में कहा इसलिए आत्मतत्व बोलना होगा नहीं तो आत्मा, आत्मानंद बोलना हो तो तम बोलना चाहिए था तब आत्मतत्व नीचा ही अब मृत्यु मुखार्थ पड़ती उसको जान करके मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है मृत्यु शब्द का अर्थ है अविद्या काम करो यही मृत्यु शब्द का बार बार आता है अज्ञान है अपना स्वरूप का अज्ञान होने से क्या विषयों की इच्छा होगी अविद्या काम काम इच्छा तब लो प्राति, प्राति, इच्छा इच्छा तब लोक प्राप्ति पुत्र प्राप्ति अमुख प्राप्ति इच्छा होगी इच्छा होने के बाद तब तक हम है बस यही जन्म पर्व के चक्कर में डालने वाली यही है अज्ञान है अविद्या अविद्या होने से विषयों की इच्छा बनती है तब तक तो विषयों की इच्छा है वही इच्छा का अनुरूप लोग कर्म यही है संसार का स्वरूप अविद्या काम कर्म यही मृत्यु रूप ऐसे मृत्यु रूप से मुक्त हो जाता है निचाई चाह निशा मन धातु है निपूर्व है लेवंत है निशावन का ज्ञानम यह चाय भी धातु है निशा मन धातु का चाय बचा हुआ आगे है आगे जब का एक आए नीचाईयसर्ग है उस आत्म तत्व निचाई तक, तक आत्मतत्व निचाईया उसको जान करके मृत्यु मुखा प्रवचन फल ये होगा अविद्या काम कर्म रूपी जो मृत्यु है इससे मुक्त हो जाता है फिर संसार में नहीं आएगा शरीर आदि ग्रहण नहीं करेगा एक ये फल होगा ये दिया भाग्य देखें अश्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा हरसम नित्यम अगंधव ये त्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम ये तो असब्दादि के व्याख्या करते हुए भाष्यकार ठीक है सर समझ गए आप मतलब तो किन्तु ये त्याख्यान ब्रह्म जब असब्दा आदि के द्वारा व्याख्यात जो ब्रह्म है जिसकी जिस ब्रह्म ने बृहत्वा ब्रह्म व्यापक आत्म व्यापक है तो शरीर के कारण से परिचिण हमको लग रहा है हमारा स्वरूप इतना ही नहीं ईशाणी तीन हाथ का ही नहीं है अनंत स्वरूप है पहला हुआ विस्तृत है किंतु हमें लगता है अभी ईशाणी तीन हाथ में अहम होता है इधर अहम होता नहीं है ये ये अभी विद्या है तो ये कह हैं व्याख्या हो गई इसकी कहते हैं असतम अस्पम अद्यम तथा असम नित्यम अगर नव चय य ब्रह्म ये जो व्याख्या जिसकी व्याख्या कर रहे थे ब्रह्म की ब्रह्म ऐसा है त्मा ग्रह्म ब्रह्म ऐसा ऐसा ब्रह्म है व्याख्यात ब्रह्म ये तब ब्रह्म ऐसा अव्यय ये ब्रह्म अव्यय है ये आत्मा अव्यय तत्व है व्यय नहीं होता यद्य शब्दादि तद्य व्य दृष्टांत दे रहे जो शब्दादि गुण वाला होगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध जहां होगा वो उसका व्यय होता है नाश हो जाता है हृदय काल में आकाश का भी नाश है यदि ही मास्क अधिवत वस्तु जो वस्तु कैसा हो शब्दाधिमत शब्द स्पर्श रूप वाला शब्द वाला हो चाहे दो गुण वाला चाहे तीन गुण हो चार गुण हो पांच गुण हो जैसा भी हो सबका नाश हो जाता है एक गुण वाले के आकाश है वि नाश है प्रदय तो यद्यवधारधिमत जो सावधानी वाला वस्तु है शब्द स्पर्श रूप्र स्गंध वाला होगा तभी ये शरीर तो पांचों गुण है शब्द स्पष्ट पांच सौ पांच सौ है इसका नाश होना है बेटी बेटी बेटी विरुद्ध चला जाता नष्ट हो जाता है ये आत्मतत्वम इदम से लेना आत्मतत्व तब ना यह आत्मतः असब्दाधि महत्व शब्दाभिमान न होने से तो सर्दाधि वाले होंगे हो उनको कहेंगे सर्वराधिपत न ऐसा सर्वराधिपत है तत्म असबराधिपत होने के कारण से मैंने सर्दाधि न होने से क्या आत्माधन अव्ययम न बेटी न क्षीय थे यही आता है इसका व्यय नहीं होगा माने क्षीरण नहीं होगा आत्मतत्व नाश नहीं होगा विनाश नहीं होगा ये काम अतएव इसलिए नित्य जब इसका विनाश नहीं होगा तो नित्य आत्मतत्व नित्य होगा जो विनाश नहीं होता है तो नित्य है नित्य यदि व्यक्ति तद अनित व्य है यह वस्तु ही मान्य स्वाद यह वस्तु बेटी जो विनाश को होता है वो क्या अनित्य होता है जो विनाशी होता है वो अनित्य होता है आत्मा नित्य है इसलिए अविनाशी है एक आग आप है यदि बेटी जो वस्तु व्यय होता है बी गिरणगतो धातु है बी उपसर्ग है विरुद्ध ये थी वेती विनाश होता है जो वस्तु विनाश होता है कल कलित अनित माना जाता है जैसे शरीर इस है इसका होता है, हो है। प्रतिदिन हो आप सोचते हैं कुछ हो रहा हूँ नहीं जिस दिन से पैदा हुआ दिन से क्षण होना शुरू हो गया इसके है स्थिति काल एक बार नहीं आता काल आपके साथ पहले से धड़ा हुआ है श्रीमद भागवत दर्शन में देवकी के प्रसंग में जब कम मारने के, के लिए तैयार हो जाता है अष्टम से तेरा विनाश होगा जब सुना तो बहन को मारने के लिए खड़गो उठाता है वर्षदेव समझाने लगते हैं इससे क्या कहना ये ये ये तो मारने वाले हैं आठवां तुम्हें तो शाम देंगे जो मारने के लिए जाए आकाशवाणी बोल मुझे तुमने दे देंगे तो ऐसा समझाते हुए कहते हैं मृत्यु मृत्यु जन्मवतान वीर देहे न सहजाते अद्यप युगान देवा मृत्यु प्राणी नो थ्रभा ऐसा सब होते ये एकांश मृत्यु जंग होता मृत्यु जो पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं मृत्यु देहे ना सहज आए जो शरीर पैदा होता है उसी क्षण से मृत्यु शुरू हो गया है एक एक क्षण करके कट रहा है आयु कट रही है उसी क्षण से कटना शुरू हो गया जैसे पेड़ करता है एक चोट से नहीं करता काटते काटते काटते करता है वैसे यहां भी कटा, कट रहा है और बाबा का वर्णन पंद्रह उसका है जो चूहों का वर्णन दिया वहां काला चुहा सब एकदम दिन और रात दे करके काट रहे हैं आयु काट रहे हैं यहां तो क्षण क्षण में बताया मृत्यु जन्म पता बीर देहे न सहजा शब्द है वो शरीर के साथ ही मृत्यु पैदा हुआ है यानी कि बाद में आएगा मृत्यु अत्यवाद युगान्त्यवाद चाहे आज मरे चाहे युग के अंदर में भरे चिरंजी जी आदि होंगे युग के अंदर में मृत्यु प्राणी रुद्ध जितने प्राणधार्य मृत्यु निश्चित मृत्यु से बात नहीं जा सकते वो तो जन्म से लगा हुआ है से ऐसा हुआ है ऐसा है यदि बेटी तब अनित्य नहीं जो व्यय हो जाता है विनाश होता है वो अनित्य होता है इधम तू आत्मतत्व इदम आत्मतत्व ये जो आत्मतत्व है तो इसका पर्णन कर रहा है न बेटी इसका तो विनाश नहीं होता अतो नित्य में इसलिए नित्य हो जाएंगे तो। अव्यय होने के कारण नित्य जिसका विनाश नहीं होता अव्यय जो अव्यय होगा वो नित्य होता है ये आता है वहाँ अव्य शब्द और नित्य साथ दो शब्द है इसी की तुलना कर रहे हैं बता रहे इतस् नित्यम ये इसलिए भी नित्य है आदि अवित्यमान आदि यश्या। ये हेतु से भी ये आत्मा नित्य है जो कार्य होता है अनित्य होता है और इसके आदि में यह कारण नहीं है यानी किसी का कार्य नहीं होता यह इसलिए भी नित्य होता है ये दूसरा हेतु है इत नित्यम इस यित्व से भी आत्मा निश्चय होगा क्या अनादि अविद्यमान आदि कारण्य आदि मानी कारण अविद्यमान यश्य जिसके कारण अविद्यमान हो कारण ही न हो जिसका तो उसको कहेंगे अनादि जैसे अपुत्र को नाम उसको बहुत ही आदि गिर ये जो तो आत्म तो तत्व अनादि माना इसको पहला करने वाला कोई बुवा नहीं ऐसा तो अनादी तो है इसलिए भी लिखते तो है ये कहते हैं आदि यदि आदिमत तथा तो कार्यो का अनुतम जो आदि वाला होगा कारण वाला होगा जो वस्तु वह वा, कारण वाला होने से क्या होगा कहते हैं कार्य वो कार्य हो जाता है जो कारण वाला होगा वो, वो कार्य हो होता है कार्य होने से है ये शरीर कारण वाला है पंचभूत मिल करके बना हुआ है सुनेंगे तो पृथ्वी जलते तेज बाघ आकाश ही मिलेगा जिसको आप तेज फूले करते हैं दिन में दस बार ये देखते हैं कभी मोटे हो जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं दुबले होते हैं तो मोटा दुबला होना क्या है परमाणु थोड़ा ज्यादा जुड़ गए पृथ्वी परमाणु जल परमाणु तो मोटे हो गए और थोड़ा घट गए तो कम हो गए यही क्षीण हो गए परमाणु का आवाज होता रहता है निकलते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं अच्छा खुदा था जुड़ जाएंगे मिट्टी जुड़े और आप खुश हो जाते इतस्त नृत्य से भी या आपने अविद्यमान आदि यश अविद्यमान है आदि जिसका आदि माने कारण आदि शब्द का दस भाषा कारण बोलती है कारण जिसका नहीं है उसको कहा अश्यनादि यदि आदिवत जो कारण वाला होगा यदि वस्तु ही माने अस्मार्थ यद वस्तु कार आदि कारण वाला होगा तब कार्यो पर अनितने वो वस्तु कार्य होने से अनित्य है कार्य प्रलिये उसको कारण में लीन होना पड़ता है माने घट जब फूटता है तो मिट्टी में लीन होना पड़ेगा तो इसको भी जब ये नष्ट होगा तो पंचभूतों में लीन होगा ये शरीर पंचभूतों का पुतला है पंचभूत में लीन होगा कार्य यथा पृथ्वी आधी जैसे पृथ्वी प्रलय का सुना होगा आपने पृथ्वी का लय होता है जल में जल का लय होता है तेज में तेज का लय वायु में वायु का आकाश में फिर अभ्या आकाश इत्यादि प्रक्रिया चलती है पृथ्वी का जैसा देखा है इधम तो सर्वकार अकार्य नित्यम देखा ये जो इधम आत्मतत्व तो तू मतु ये जो आत्मतत्व एक ऐसा है यो तो सब का कारण है ये सर्व कारण सबका कारण होने से अकार्यम ये कार्यकोटि में नहीं आता कार्य न होने से अकार्यवाद नित्य जो कार्य कार्यकोटी में नहीं आता इसलिए आत्मनित्य है अजो नित्य साफ सुथयम पुराणो ननुमान शरीर में पढ़ते आया नित्य न तस् कारण अस्त आत्मा का कोई तस्व नहीं आत्मा न कारण कोई कारण नहीं है ये आत्मा पैदा हो गया था यह पढ़िए थे जिसमें आत्मा का लाय हो ऐसा कोई है ही नहीं आत्मा जिसमें जाकर के लीन होना पड़े आत्मा को तो ऐसा कोई वस्तु नहीं क्यों कारण है ही नहीं जो भी कार्य होगा जब लीन होगा मरेगा ना तो नाम क्या कारण लीन होना होगा उसका कारण नहीं है इसलिए लीन नहीं होता इसलिए भी क्या ये अनादि का अर्थ हो गया अब अनंतम का अर्थ करते तथा अनंतम उसी प्रकार अनंत भी आत्म। अभी अभी है आत्मा अविद्यमान हो अंतो कार्य हस्त अविद्यमान है अंत माने विनाश कार्य जिसका कार्य नहीं आत्मा इसलिए तद अनंत इसलिए आत्मा को अनंत भी कहा जाता है कहते कहते कोई वस्तु तो ऐसे हैं अपने आप तो नष्ट नहीं होता स्वतः नष्ट नहीं होता क्योंकि तो कार्य के नाश से नष्ट हो जाता है ऐसा भी है जैसे केले आदि है केले का जो स्तंभ होता है कारण बनता है इसके जो तो फली आते हैं फली के लिए कारण अच्छा धान आदि है जो धान का पौधा कारण है किसके लिए जो दाली आती है क्योंकि फल जब पक जाता है तो वो वो, वो नाश हो जाता है केला जब पकेगा तो पेड़ भी खत्म पौधा वो केले के स्तंभ भी समाप्त हो जाता है माने काले के नाश से भी कारण नाश देखा गया है ऐसा भी नहीं है आत्मा करना चाहता ऐसा भी नहीं है स्वतः नाश भी नहीं है क्यों वो अनादि क्या है अनादि है वो अच्छा और कार्य नाश से भी नहीं होता उसका नाश एक है। यथा फलन लिया फलादि कार्य मैंने आपकी अनितत्व दृष्टा केले के स्तंभ जो होते हैं पेड़ होते हैं केले के जो होते हैं उसमें अनित्यता देखी गई स्वतः मध्य नहीं वो कम मरेंगे जब फल आएंगे उसमें फल आने उसका कार्य है वो वो उसके बाद ये भी मर जाए ऐसा भी ऐसा तो नहीं आप कहते ऐसा भी नहीं एक अनंतम इसलिए अंतरता न तो तथा भी अंतरत्व ब्रमणो अतोदित्यम ऐसा भी नहीं है केले आदि जैसा भी मत समझना आत्मा को केले के स्तंभ जैसा भी मत समझना कार्य नाश से नाश हो जाए ऐसा भी नहीं तथा अंतरत्व इस तरह से भी अंतराम में विनाशी नहीं हो सकता आत्मा माने का नाश से आत्मा का हो जाए ऐसा भी नहीं है ब्रह्म की चर्चा चल चर रही है व्यापक आत्मा चर की चर्चा चल रही है अतु से भी आत्मनिथ्य है एक कहा अब महत्व परम ध्रुव महतः परम है महातत्व से भी विलक्षण है वो जो संसार का सबसे बड़े देवता माना जाता है हिरा में जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर का पूंज है महातः महातत्वात् बुद्धाख्यात परम समि बुद्धि को महातत्व बोलते हैं यही तो है व्यस्त बुद्धि को बुद्धि बोलते हैं समष्टि बुद्धि को महत्व बोलते हैं जिसको हिरण नगर वादी संज्ञा देते हैं समस्त सूक्ष्म का कुंज है वो उसको तो बोलते हैं तो महत्वा महत बुद्ध्याख्यात परम माने विलक्षण महत्व परम परम माने विलक्षणम उस महतत्व से हिरण्य गर्भ से भी विलक्षण है आत्मा तत्व नृत्य विज्ञापी स्वरूपत्व कैसा है नृत्य ज्ञान स्वरूप है दूसरे में तो ज्ञान होगा वो ज्ञानवान होगा आत्मा ज्ञानवान नहीं है आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञानवान जीव ज्ञानवान होता है इसको जानता उसको जानता उसको जानता ये ज्ञान वाला होता है किंतु तो शुद्ध आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप होता है विज्ञापी स्वरूप नित्य नित्य विज्ञापि स्वरूप हमेशा ज्ञान स्वरूप है सर्वसाक्षी वो सबके साक्षी है आप अपने आप अनुभव करें इसी शरीर में फूल शरीर में कहां पर स्फूरण होता होगा आपको पता लगता होगा शरीर में कहां पर दर्द है आपको मालूम होता है सब सबका साक्षी हो कहां दर्द है अगर आंख में दर्द हो डॉक्टर के पास जाए पूछेगा क्या हुआ आप कहेंगे पेट में दर्द है कौन सी गोली लिखेगा हो पेट भी लिख पता नहीं दर्द है वो तो ऐसे दर्द बताने पर ऐसा बोली देना ऐसा पढ़ा हुआ होता है उसको दर्दों को पता नहीं होता उसको दर्द के साक्षी आप होते हैं वो पूछता है कहां पर दर्द है आप कहें यहां पर है तो उसको ऐसा पढ़ाया गया है जहां पर बोलने पर ऐसा बोली लिखना ऐसा पढ़ाया हुआ है अगर आपके डॉक्टर के पास आप चल जाए चश्मा बनाने के लिए जब तो गलत नंबर के समय ठीक है बोल लेते तो क्या लिख देता वो लिख दे डॉक्टर आप हैं डॉक्टर आप वो नहीं है यहाँ कोई बैठे हो तो नाराज न ना। सबके बात है तो सर्वसाक्षी पूरे स्थूल शरीर के कहां पर कौन सी घटना घट रही है यहां तक स्फूरण होता, होता है अंदर स्फूरण होता है कहीं कहीं उसका भी मालूम पड़ रहा है पैर के से लेकर शीर तक पूरा जानकारी आपको है सर्वसाक्षी उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञाता है आपमा अभी आपको कोई बोले आप अनदेह हो आप मानेंगे नहीं मानेंगे क्यों मेरी आप ठीक है माने आप अपने आप को आप देखते हैं जानते हैं इस प्रकार कहना अभी के विषय में आप भूखे हैं कि प्यासे हमें पता नहीं है आपको अनुभव करते हैं प्राण का भी आप ज्ञाता होते हैं साक्षी है तो प्राण भूखा है प्यासा है पता होता है इस प्रकार मन कहा जाता है क्या कर रहा है आपको पता है बोलते हैं मेरा मन आज बिगड़ा हुआ है तो क्या बुद्धि के बोलते हो क्या मन के भी साक्षी है आप बुद्धि की भी साक्षी है आए दिन बोलते हैं महाराज बुद्धि काम नहीं करती तो क्या ऐसे बोल रहे हैं या वास्तव में वो जानकर के बोल रहे हैं जानकर के बोल रहे हैं तो सब के साक्षी आप होते हैं यहां तक अज्ञान के भी साक्षी होते हैं अज्ञान की भी जानकारी हैं मैं अज्ञानी हूं बोलते हैं क्या बोलते हैं आप क्या ऐसे बोलते हैं या सही सही बोलते हैं आप अब हम हाँ अज्ञानी जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा और आप स्वयं बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा बाप इतनी है मैं अज्ञानिक बोलते हैं तो सर्व साक्षी सत्य साक्षी है आप मर्वसाक्षी का ही यस आप सर्वभूतार्थ मतवार ब्रह्मा सर्व साक्षी कोई है एक व्यक्ति के साक्षी ने संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी हो क्यों सर्वभूत के आत्मा है संपूर्ण प्राणी होगा, स्वरूप है वो सर्वभूत आत्मत्वात्थ सर्वभूता आत्मत्वात्थ सर्व षी समाज कर देना सभी भूतों का आत्मा है स्वरूप है सारे भूत उसी में कल्पित है आत्मत्व एक ब्रह्मांडा है उत्तम ही ये सर्वे भूतेश्व क्या ये कहा पहले कहाँ था आत्मनिर्मेश सर्वेश भूतेश गुणोत्म और प्रकाश थे दृश्य थे तो वे भूतिया सूक्ष्मदर्शी पहले दिया है और ध्रुवंश नित्य है और ध्रुव भी है कहते हैं कूटस्थम मान लो उसमें कितने बने कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ठीक है रेल के लाइन जैसा है रेल के लाइन में कितने गाड़ी आए कितने गाड़ी गए क्योंकि लाइन जब क्यों ऐसा होता है अथवा का जो नीचे रहता है लोहा ये जिसमें कूटा जाता है उसको भी कूट बोलते हैं उसके समान है कितने लोहा गर्म हो गए पीटा गया चला गया वो जो का क्यों रहता है वैसे कितने बार संसार बन गया कितने बार शरीर बन गया आत्मा में आत्मा को कुछ बिगड़ा हुआ नीचे क्यों निर्यप्रुवम कुटस्थम कुटस्थ है कूटवत फिर है उसे कोई विचार नहीं कितने बार संसार बना काल से और कितने बार प्रलय हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा जब अत्यम है निर्लय पर नित्यम नृत्य है वो न प्रतिबि पर अपेक्ष का नृत्य हो गया नृत्य ऐसा न समझना जैसे पृथ्वी हमारे शरीर आदि के पक्ष आई जा रहा है इसलिए पृथ्वी को हम नित्य मान लेते हैं ऐसा अपेक्षित नृत्यत्व न समझना निर्दिशय नित्यत्व आप मान पृथ्वी आदि में तो सात है हमारे शरीर के अपेक्षा ज्यादा पृथ्वी की आज ज्यादा है क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही भोग करके गया आज हम भोग कर रहे हैं आगे हमारी तो, तो आगे वाली पीढ़ी भी यही भोग करेगी तो हमारे शरीर की अपेक्षा नित्यत्व ज्यादा दिखता है ऐसे तो मत ऐसा नित्य नहीं समझना निरंजर नेतृत्व आत्मा है तर एवं भूता ब्रह्म आत्मा विचार्य है इस प्रकार का जो ब्रह्म है व्यापक ब्रह्म उसको आत्म जानकर है ब्रह्म को निन्न रूप से जानते नहीं होगा तथ एवं ब्रह्मा इस प्रकार का जो ब्रह्म है नित्य है कुटस्थ है ब्रह्मा आत्मानंदाइन ब्रह्म को आत्मरूप से समझना वो आत्मा, आत्मा ही है आत्मा ही है स्वरूप है उसको निचारिय मैंने अवगम निचाइय करता है ब्रह्म जान करकेचारिशा मैंने धातु है वो ज्ञान ज्ञानार्थक है निचा मैंने अवगम जानकर तब आत्मानंद नीचा गया उस आत्मा को जानकर मृत्यु मुखार मृत्यु गोचर प्रमुख चर यही है मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है अब मृत्यु के मुख में नहीं जाएगा क्या है मृत्यु तो कह रहे मृत्यु मुखार मृत्यु गोचरा मृत्यु के विषय से पंच से छुट जाता है तो क्या है वो अविद्या काम करवा लक्षण मृत्यु है अविद्या काम कर वो ही कहा अज्ञान है अज्ञान से विषणों की तत्त लोक प्राप्ति आदि आदि की इच्छा बनती है ये काम हो गया अविद्या काम पहले ना अज्ञान ये इसी का नाम मृत्यु है अविद्या अविद्या है तो विषण की इच्छा चाहे स्वर्ग आदि हो चाहे श्लोकी हो जहाँ कोई विष्णु की इच्छा होगी तो अविद्या से हो गया इच्छा वो काम और जब इच्छा हो गई तो उसकी प्राप्ति का अनुकूल व्यापार यह है धर्म इसी का नाम अब मृत्यु है जिसे का नाम है मृत्यु मुखात प्रमुख फिर अज्ञान समाप्त हो जाएगा अज्ञान समाप्त होने पर किसी विषय की इच्छा नहीं विषय की इच्छा नहीं तो कर्म नहीं यही संसार से मुक्त होना यही आत्मज्ञान से हो जाता है अविद्या काम कर्म लक्षणात् मृत्यु मुखात प्रमुख्यते अलग हो जाता है यात्रा ठीक तो नहीं आगे इसके इस प्रथा अध्याय की समाप्ति की ओर जा रहे हैं इसके कुछ बताना चाह चाहते हैं फल बताना चाह रहे हैं कुछ भाष्य में कहते हैं प्रस्तुत विज्ञान सूत्यपना प्रजल विज्ञान तो आत्मविज्ञान का प्रजन चल रहा है नैतिकता के द्वारा प्रश्न होना यमराज के द्वारा उत्तर देना प्रश्नोत्तर के रूप में चल रहा है ये आत्मज्ञान के विषय में चल रहा है तो प्रस्तुत विज्ञान विज्ञान से उत्तर तो प्रस्तुत है विज्ञान तो प्रकरण ज्ञान का प्रकरण है आत्मज्ञान का प्रकरण है उसके प्रशंसा के लिए आगे दो मंत्र बोलने वाले हैं ज्ञान की महिमा प्रशंसा स्तुति के लिए स्तुति यही बोलती है आ स्तुति स्तुति बोलती है चिकेत उपाख्या मृत्यु प्रोक् सनातन उप्वाश्रुवा चेधा नाचिकेत उपाख्यान मृत्यु ब्रह्मलोके ब्रहलोक नाचिकेत प्राप्त नाचिकेतम नचिकेतशा प्राप्त नाचिकेतम ऐसा अप्रत्यय लगा हुआ है कि लोग निपातन से है नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया गया जो आत्मविज्ञान और उपाख्या जो कहानी है और मृत्युना ना मृत्यु प्रोक्तम मृत्यु के द्वारा कथित जो अभी जो शब्द चल रहे थे युवराज के शब्द चल रहे थे नचिकेता के द्वारा प्राप्त और वृत्ति गुरु द्वारा कथित जो उपाख्यान है जो कहानी है और एक ऐसा सनातन है यह ऐसे जो सनातन विज्ञान है कभी भी जिसका मॉक्ष नहीं होता ऐसे जो विज्ञान है उसका उपवास उपवास मेरा मेरा भी उपवास है माना आचार्यों से सुनना और अनुकूल मिलने पर सुनाना माना योग्य व्यक्ति को सुनाना और गुरुधर्म से सुनना ऐसे दोनों काम करके जो मेधावी होगा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक में सम्मानित हो जाता है।, है।, है ना ब्रह्मलोक बने ब्रम्हो का सर्वदाहरण समाज करना ब्रह्मांड लोग ब्रह्मलोक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्म लोग पहुंचेगा नहीं ब्रह्मी बलोकर ब्रह्म लोका आत्मलोक ऐसा इसमें सम्मानित होता है अनुपूजित होता है ज्ञान की प्रशंसा आत्मज्ञान की प्रशंसा कर माने प्राप्त ये नजिकेतः द्वारा प्राप्त किया गया और मृत्यु मृत्यु प्रोक् मृत्यु के द्वारा कहा गया ये तो गुरुशिष्य संवादता आख्या कहानी है ये जो विज्ञान संबंधी कहानी है आत्मज्ञान संबंधी उपाख्या बल्ली तय लक्षण तीन बल्ली मध्यध्याय तीन बल्ली तीन खंडक स्में बलि तय लक्ष्मण तीन बंदी स्वरूप सनातनम चिरंतनम वैदिकत्ता ये चिरंतन है ये तीनों बंदियां कैसी है ये क्यों वैदिक होने से सनातन है क्यों अनाजी अपौरुषे वेद है इसलिए सनातन शब्द का प्रयोग कर दिया बंदियों को सनातन चिरंतनम बहुत पुराना है क्यों वैदिकता क्यों वैदिक होने से वेद भेद है इसलिए सनातन इसको उक्ता ब्राह्मण पिया श्रोता सुप्रमुख तो जिज्ञासु लोग होंगे उनको कथन करके सुना करके मुख्यों को सुना करके और सुरुप्वा आचार्युक्त हो और गुरुगोन से सुन करके पहले सुनना फिर सुना ऐसा करके इसको बेधावी कोई कर सकता है जो बेधावी व्यक्ति होगा इसको वास्तव में सुनना भी सुन पाएगा समझा भी हो पाएगा दूसरा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि क्षूरत धारा निष्ठा दूर स्थिति ऐसी है कुछ आत्म तक समझाना करना नारे महात्मा पर्वत में ब्रह्मयुग हो ब्रह्मलोक है ब्रह्मलोक में षष्ठी समास नहीं करना कर्मधार्य समास करना जो ब्रह्मा है वही लोग है जो आत्मा है वही लोक है ऐसा ब्रह्म युग लोग ब्रह्मलोक उसमें महिमानित होता है क्या महत्व धातु है सम्मानित कर क्या सम्मानित होना आत्मभूतर उपास्य बहुत पहले उपासन बनता था अब आत्मस्वरूप होने से दूसरे का उपास्य बन जाता है आत्मा की उपासना सब करते हैं सर्वे देवा उपासक ऐसा आता है आत्मा की सभी उपासना करते हैं मैं बना रहा हूं मैं बना रहा हूं ऐसा चाहते हैं किंतु तो शरीर को मिला करके चाहते हैं गलत थोड़ा सा है थोड़ा शरीर मिला के बोलेगा की बन गई है यही छोड़ना है उप्रसत करने वालों को हालत छोड़नी बासित है बासित आगे मन कर ययो मां परमो पुज्यं श्रावय ब्रह्मसंशरेय। परमं पुज्यं श्रावय ब्रह्मसंशरेय॥ प्रयतः श्राप्त कालो वा तदा नत्याल कल्पते तदा नत्याल कल्पतयते॥ प्रयतः श्राप्त कालो वा तदा नत्याल कल्पते तदा नत्याल कल्पतयते॥ ययो मां परमो पुज्यं श्रावय ब्रह्मसंशरेय। अयन्न्द्रम पुज्यं श्रावय ब्रह्म॥ तदापते तथा कईम परमो पूम पूज जो गोपनीय आत्मतत्व गुरु विज्ञान है इसको परमो गुजम ये ग्रंथ एक ग्रंथ इमा ग्रंथ है जो तीन बंदे स्वरूप जो ग्रंथ है प्रथम अध्याय परम पुज्य गोपनीय है और गोपनीय गोपनीय तत्व है शराब ब्रह्म संसदी कोई व्यक्ति सुनाए कहा मुखक्षियों के सभा में सुनाए भुभुक्षों के सभा में कोई काम करना जिसको विषय चाहिए वो क्या करना है इसको भैंसी भैंस के आगे बीड़ा बजाने से क्या फल, क्या फल होगा भुभुक्षों का काम करेंगे ये तो संसार से तपे हैं आगे जन्मपल का चक्कर न हो इसमें व्यरक्त हो उनके लिए काम ऐसे व्यक्तियों को जो सुनाता हो सुनाए सुनाने से फल होगा कहा ऐवम परम जो गोपनीय ग्रंथ है श्रावय ब्रह्मसि प्रगत माने पवित्र होकर के मन को पवित्र के करके जो करता हो प्रगत सुची भूतः है श्राव्त कालेगा अथवा पितरों के श्राव्त काल में इसको सुनाता हो श्राव्ध कालेगा तरंत तरह तो वो फल उसको अनंत के अविनाशी फल मिलेगा उसको मिला पर दो बार को कहा एक अध्याय का परिसूचक है अध्याय समाप्ति का सूचक है यह कश्य जो कोई भी व्यक्ति हो कोई यह शब्द से कोई यहां छोटे बड़े की बात नहीं है जो भी जानता हो यह कह से कोई भी कि इमाम ग्रंथ हम ये जो ग्रंथ है तीन बल्ली स्वरूप जो ग्रंथ है प्रथम अध्याय प्रथम शिक्षा और अनोम प्रकृष्ठ गोप्य गोपन यह है ये सबके सामने बलवाने वाला नहीं है क्योंकि कहीं गलत व्यक्ति के हाथ में जानकर और अनत होने की संभावना है वेदांत ऐसा है अगर नास्तिक व्यक्ति होगा तो और ज्यादा नास्तिक होने की संभावना है इसलिए थोड़ा पहले से आस्तिक हो उसी के लिए सुना हो वो बनी आएगी सबके सामने सुना बाजार में सुनाए यह कष्ट बन ग्रह पर्व प्रकृष्ठ ग्रंथ तो अर्थस्या माने मंत्र भी सुनाए अर्थ भी सुनाए है कहते हैं ग्रंथ से भी सुनाए और अर्थ से भी सुनाए ग्रंथ तो अर्था ब्राह्मण संसदी ब्रह्म संसदी संसद कहते सभा को संसद भवन कहते वो तो प्रसिद्ध है ना स्वभावन यही तो है तो ब्राह्मण शरीर ब्राह्मणों के स्वभा में माने मुमुक्षों के स्वभाव में अब ते है यहां भावी ब्राह्मण होना है ब्रह्मजाना तथित ब्राह्मण ऐसा है मुमुक्षों के स्वभाव में जब सुनाता हो प्रयत श्रुतिर्भुक् तो श्राद्ध काल अथवा पवित्र होकर के पितरों के श्राद्ध काल में सुनाता हो कब सुनाता है घुंजाना जो प्राण लोग भोजन कर रहे हैं उस काल में सुनाता हो इस अध्याय को तत्वम अश्य अनंत्याय अनंत फलाय कल्पति वो जो श्राद्ध पितरों के लिए होना है वो अनंत फल के अविनाशी फल के लिए होगा संपर्क थे कल्पति में सम्पन्न होता है कहा दीर्घनम अध्याय परिसम अर्थम दो बार जो कहा तद अनंत्याय कल्पते अनंत्याय कल्पति दोबार अध्याय की परिसम्ति सूचक है मैंने ये एक आठकोपन ची आदि पर एक कुछ भी नहीं था खाली मंत्र ही के मंत्री उच्चारण होता जाता था तो ये तो बाद में किसी लगाया हुआ है इसलिए कह रहे हैं तो जब अध्याय के शीर्षक के लिए दो बार बोल दिया अध्याय समाप्त तो हो गया दो बार आने पर समझा अध्याय समाप्त ये समझना ये जगह आपस की प्रथम अध्याय करके बोली इत्यादि कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाद हमारे देशों के लिए लगा दिया दुर्जनों ने ये बहुत समझदार है इसलिए द्वितिया आरंभ होता है इसमें भी तीन बलियां हैं बलिय में खंड जैसे प्रथम बल्ली में, बल्ली में तीन खंड थे वैसे हम तीन खंड होंगे तीन खंड है प्रथम खंड आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए अवतरण देते हैं अवतरण देते टीका है पहले अनादि अभिज्ञा प्रतिबंधक प्राप्त होता जहां एस सर्वेश भूतेशमा प्रकाश थे में प्रतिबंधक है आत्मा यही है सभी भूतों में छिपा हुआ है फिर भी दिखाई नहीं पाता जानकारी भी नहीं आता क्यों तो भाष्य काम कहा था अविद्याम अ अविद्या माया छन्ना ऐसा बोला था पहले ये बताया था यशेश भाष्य में है अविद्या माया छन्नम ऐसा बोला था अविद्या अविद्या शरी ये शरीर में आत्मबुद्धि करके तो शरीर को शरीर बुद्धि लेके चल रहे ये अविद्या कोई नहीं है कोई वो भी साड़ी पहन के आती होगी ऐसे मसंग जो अनात्मा में आत्मबुद्धि इसी का नाम अविद्या है <coughs> अनित असूचितुख अनात्म सुख नित्य सूची सुख आत्मबुद्धि अविद्या योग सूत्र यही तो बोलता है ना अनात्मा में आत्मबुद्धि इसी का नाम है अविद्या ये अविद्या है अनादि अविद्या प्रतिबंध वहां कहा था अनादि अविद्या प्रतिबंध कहा था आत्मा के दर्शन क्यों नहीं होता सभी भूतों में छिपा हुआ है कहीं अभाव नहीं है फिर भी दर्शन नहीं होता क्यों अनादि अविद्या प्रतिबंध है ऐसा कहा था ऐसा सर्वे से भूते से उपभा से निकलते समय अनादि अविद्या प्रतिबंधक प्रागूता पहले प्रतिबंधक कहा था अनादि अविद्या को प्रतिबंधक बताया था जब तक वो हटे गिने आत्मदर्शन नहीं होगा ये बताया था पहले यह सब सर्वे से भूतेश मंत्र में बताया था अरुणा अब क्या कहना चाहते हैं आगंतुक तो प्रतिबंधक भी है वो तो हमारी अभिज्ञा तो, तो है ही है दूसरा आगंतुक तो प्रतिबंधक भी है हमारी इंद्रिया विष्ण कर जाती है बनाया ही ऐसे इनको परमात्मा तो सब को है सबको पोक्ष कोई नहीं परमात्मा है तैयार मुक्त हो गया फिर संसार में चलाना है ना विश्व वृक्षों के संबंध स्वयं सेतु असाम प्रतम ऐसा कहा गया है जहां को पौधा भी हो व्यक्ति ने अपने आप लगाया हो उसको स्वयं काट नहीं सकता नया आ जाती है बनाए रखना चाहता है संसार को बनाए रखना है इसलिए सब मोक्ष लायक न हो इसके लिए इंद्रियों को बहिर्भू बना दिया करना उनमें से कोई वीर को कृषि कर सकता है इंद्रियों को जो बाहर जाने वालों को भीतर करके जैसे नदी को नीचे जाने वाली को ऊपर करने के साहस हो किसी को हो ऐसे कोई कर सके आत्म प्राप्त कर है ये बोल रहा है एक और प्रतिबंधक बताना चाह अ आगंक का प्रतिबंध दर्शन अब एक आगंतुक तो प्रतिबंधक दिखाना चाहते हैं पहले तो अनादि अविद्या प्रतिबंधक एक तो है काल से है वो तो प्रतिबंधक बनी हुई है और दूसरे भी एक प्रतिबंधक दिखाना चाहते हैं क्या है? इंद्रियों को गरेबू करा इस कारण से आत्मदर्शन की तरफ किसी को नहीं रूप ब्रस गंद पक्ष आदि बन के आ रहे हैं जैसे किसी डुबा हुआ हो रहा है कितने खाया होगा हमने रोज ऐसे स्वाद आता है और, और बढ़िया स्वाद लगता है कितना देखा होगा और देखने की इच्छा होती है कितना सुन लिया होगा इसी जन्म में कितना खाया होगा समझो घी भी कम से कम थोड़ा मात्रा में होता है कम से कम तर्न से दरितम हो गया होगा तृप्त नहीं है ना अब नगरी में बात हो तृप्ति विषयों को भोग करके तृप्त है ही नहीं हमारे ने यह राजा के जीवन, जीवन है उन्होंने दो दो आयु लेकर के विषय वो किया फिर भी तृप्त नहीं हुए अंतिम में उन्होंने लिख दिया न जाप काम आनाम कामान उपभोगी अभिशाप कृष्णपत्मे भोए भागवत मनुष्य हो गुष विषय से तृप्ति नहीं होगी उल्टे और पर्यटार जैसे कोई अगले को बुझाना जाए और कंट्रोल डाल दे देते देते ये तो दी जाए विषय देखते तो अनादि अविद्या प्रतिबंधक होता पहले तो अनादि अविद्या प्रतिबंधक बताया था यश सर्वेश्वूतेशु गुढ़ोत्मान और प्रकाशशैल मंत्र के भाषण ने बताया था अब और अब ये कहना चाहते हैं आगंक का प्रतिबंधक दिखाना चाहते हैं आगंतुक प्रतिबंधक भी है इंद्रियों को बहिर्मुख होना ये भी एक प्रतिबंधक है जब तक बैर मुख रहेगी तब तक आत्मदर्शन संभव नहीं है ये दिखा है उत्तर बल्ली आरंभ एक उत्तर बल्ली आगे के बल्ली का आरंभ होता है एक संबंध के साथ उत्तर का संबंध ही है पहले अनार्य विद्या का दिखाया और दुख प्रतिबंधक दिखाना चाहते हैं इसके लिए समय कहा सभाषण कहा ये सब सर्वेश भूतेषु गुत्मा प्रकाश दे दृश्य ते तो ग्रिया विद्या ऐसा कहा था तो यहीं पर अनाद्य विद्या को प्रतिबंधक आत्मदर्शन के प्रतिबंधक अनादिविद्या है कहा था कह पुनः प्रतिबंधो अग्रैया बुद्धि दृश्य के अग्रया बुद्या कहा था बुद्धि का प्रतिबंधक क्या है सूक्ष्म बुद्धि हो और देखने वाला भी सूक्ष्म दृष्टा हो के द्वारा दिखाई पड़ता है कहा था कब पुनः प्रतिबंध हो अग्रे बुद्धे अर्थात अभाव आप आत्मा दृश्य के क्या प्रतिबंध बनता है जैसे कि अग्रबुद्धि न होने के कारण से आत्मदर्शन नहीं हो पाता रहा तो क्या है प्रतिबंध अरे तो इंद्रिया जो विषयों में जाने को बना दिया वो है परमात्मा बनाए उनको ऐसा ही है वो बाहर ही जाते हैं भीतर आत्मदर्शन की चिंता ही नहीं उनको सोचते ही नहीं स्थिति हमेशा नया नया बन के आ रहे हैं विषय प्रतिदिन नया बन के आ रहे है? स्थिति यही है ये तद अभाव थी जैसे कि सूक्ष्म बुद्धि के अभाव होने के कारण बुद्धि के अभाव होने से दर्शन नहीं होता वो प्रतिबंध क्या है सूक्ष्म बुद्धि क्यों नहीं हो पाती व्यक्ति की बहिमुख होने से यही उत्तर देना है क्यों युद्ध बैरमुख बनी हुई है तब अदर्शन करारम प्रवनात्म आत्म का आदर्शन का कारण दिखाना जाता है आत्म बुद्धि क्यों नहीं होती है इसको दिखाने के लिए प्रदर्श माता बलिया आर कहते इसके लिए आगे बल्ली का आरंभ होता है आगे कहा विज्ञात ही श्रेय प्रतिबंध कारण अपनायात्न आरपण सकते शत्रु पता लग जाए तो उसको फिर किस तरह से हम शत्रु को दबोच सकते हैं फिर तो युक्तियां निकाला जाता है उसको दबोचने की कोशिश की जा सकती शत्रु को ही नहीं पहचाना तो कैसे होगा इसलिए पहले शत्रु पहचान है शत्रु क्या है इन लोगों को बहेद मुख होना ये मोक्ष के साधन में आत्म आत्मज्ञान में प्रतिबंध ही है इन्हीं को अंतर्मुखी वृत्ति में लाना है यही साधना करनी है यही बताएंगे इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के साधन बताएंगे कहा विज्ञात है स्त्रेय प्रतिबंध स्त्रेय मान कल्याण हम कल्याण चाहते हैं आप कल्याण चाहते हैं उसमें प्रतिबंधक <coughs> हो जाए समझा जाए शत्रु समझा जाए स्थिति में प्रतिबंधक का कारण समझाने पर ही तब अपना उसको हटाने के लिए दूरी करने के लिए यत्न आरब्धे फिर प्रयत्न आरम्भ किया जा सकता है और शत्रु को ही नहीं पैसा तो फिर कैसे प्रयत्न करेंगे इसलिए पहले समझाना चाहते पर है परमात्मा ने बड़ी गलती कर दी है हिंसा करती है इंद्रियों को गैर मुख बना दिया बोलना चाहते जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब शत्रु को पहचाने के नहीं तो कैसे उसके हम लगेंगे इसलिए कहा मंत्र है परामचिताने व्यतिहा स्वयंभो तस् परश्यत्मितेरा प्रत्यगात्मा कस्टिरा आवृत चक्षुरमृत आवेदु पदाचिका घटिस्वय पराय तस्तति कश्चि प्रत्योगत्म वैशत् कस्िदेह आवृतरमृत आवृत चक्षुरमृत खाने खास हाँ लेना है ख मने आकाश आकाश में रहने वाला शब्द या खास शब्द से शब्द को लेना है ठीक है ना माने इंद्रिय आकाश से द्वारा बनने वाला सुरोत्र इंद्रिय को खा, खा बोला पानी खानी सभी इंद्रियों को ले रहे खानी कहा खादि इंद्रियाणी बने सुरोत्र आदि इंद्रियाणी यह अपना इसका <spanachli> परांची पराममुख पर बाहर जाने की आदत है इंद्री पराग परांची गर्चनती परांची प्रत्येक प्रत्यक्ष नहीं पराम बाहर की तरफ जाने वाला जा हैं आत्मा की तरफ नहीं जाते कभी भी ये तो बाहर विषयों को देखना सुनने के लिए बनाया गया है ऐसा है। ऐसा करके इंद्रियों को स्वयंभू व्यतिरत्त भी अतिरक्त त्रिभु हिंसा धातु है रुदाधिका है इसको श्रम हुआ है क्या क्या, क्या, क्या परमात्मा ने हिंसा प्रगटा इंद्रियों जब इंद्रियों को ऐसा बना दिया बहिर्मुख बना दिया विषयों के तरफ जाने को बना दिया आत्मा दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहा स्वयं को तस्मात तरान पर स्थित अंतरात्मा इसी कारण बनाए उनको बहिर्मुख है इसलिए बाहर के विषयों को ही देखते हैं पर आप बहिर्षयाम बाहर के विषयों को यह देखते हैं इंद्रिया न अंतरात्मा अंतरात्मा को तो देखते नहीं इनको पता ही नहीं है भीतर को से बाहर ही देता हूं सब दस पर रूप रस के अंदर पड़े हुए होते हैं सब काम हो ऐसे बना दिया है हाँ उस कितने देर कोई धीर पुरुष होगा बहुत विवेकी कश्चित और वैसे कोई व्यक्ति मोक्षा जगेगी किसी कोई जगेगी ऐसी कश्चित धीरा आदृत चक्षुर अमृतत्व तो इच्छा प्रत्येगा अमृतत्व तो इच्छा अमृतत्व तो अमरत्व तो चाहता हुआ बार बार मरते मरते मरते मरते जिसको परेशानी लग रही हो समझता हो यहां तो समझता ही नहीं जाने कितने बार कहां कहां गया होगा क्या, क्या क्या किया होगा फिर भी लोगों से तृप्ति है चौरासी लाख जो नहीं जो तो सभी भोग किया हुआ है फिर भी तृप्त नहीं है उसी में लगा हुआ कई बार किया है एक बार नहीं कीड़ा बंद करके बिश्ना भी होगा हाथी बंद करके लकड़ भी चबाया होगा शेर के मांस का भक्षण भी किया होगा इंद्रबल के इंद्रासन का भोग भी किया होगा नजारे कितने बार किया थित्ने। थित्ने। तो को गहर को बनाया कोई कश्चित धीरा अमृतत्व की छ अमरत्व चाहता हुआ मरना नहीं चाहता इंद्र बना तब मरना पड़ा कीड़ा बना तब भी मरना ही पड़ा मरने से बाहर नहीं जा पाया तो ये मरण को समझाने वाला जो व्यक्ति होगा जन्म तो मरना ही होगा ऐसा समझने वाला जो व्यक्ति होगा कोई धीर पुरुष ऐसा अमृतत्व तो मिशन अमरत्व तो चाहने वाला माना आत्म, आत्मा को चाहने वाला आत्मा अमर है भाव में कहना चाहता हो ऐसा कोई व्यक्ति धीर पुरुष क्या करेगा आवृत चक्षु हो, जो इंद्रिया गहिमुख है उनको अंतर्मुख कर अंतर्मुख कर लेता है कोई धीर पुरुष ऐसा प्रत्यात्मा अक्षति और अंतरात्मा को देखता है क्षत लंग लगा रहा है किंतु यहां पर लट से अर्थ लेना है धीर पूर्व से आत्मा को जान सकता है सब। ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं परांची माने परा अंचती इति परांची बाहर की तरफ जाने वाली को परांची बोलते हैं प्रत्यक और पराग दो बनता है परापूर्वक अंशुधातु से पराग बनेगा और प्रतिपूर्वक अंशुधातु से प्रत्यक बनता है शब्द ऐसा ही है परागं पराग परांची बोला परांची माने पराग अंशंती अंश की बाहर जाते हैं गक्शन खानी हमें खौश आकाश होता है किन्तु उसको उपलक्षणा अर्घ कहा स्रोत्राधि इंद्रियानी आकाश आदि नहीं उनको उपलक्षण करके कहा कि नहीं ये जैसे से देवत बोलते हैं कौआ वाले देवतत्व का घर बोलते हैं बोलते हैं तो जाते-जाते कौआ बोल जाता है फिर भी घर का पता लग जाता है यही है ठीक थी। है इस प्रकार ये भी है खास आकाश होता है तो उपलक्षण लिया स्रोत आधी इंद्रियाणी बहुत लगा है वो तो करता में अपने जाने वाला ऐसा होगा अंशुधा परां... हाँ। तो परापूर्वक तो परा हाँ। तो ये तो आपने शुभंता में दिखा दिया पराम कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं तो एक साथ जो है विषय पर भी बनाया हुआ होता है कोई का चला बाहर लोग हो जाता है कुछ बचता नहीं है तो पराग अगर अंचल बचेगा उतान से नु आना न उनका भी लोग होना इसका भी अनिल के लोग हो जाना तो परार बनेगा किस तरह से बनाया पराग बाहर बाहर को बाहर को कहा परार बाहर के विषय को परार बाहर जाना है ख़ास शब्द से लेना है इंद्रिया कहा तब उपलक्षण सूत्राधिक इंद्रिया खानी चंदे कहा तो खाने आकाश होता है उपलक्षण करके कहा ये इंद्रिया तारो परांची एवं सरदारी विषय प्रकाश माए प्रवर्तनते जाते हैं वो बाहर के विषय जो परांची विषय है बाहर के विषय है वो सरदारी विषय प्रकाश प्रवर्तन दे परांची है क्यों सरदारी विषयों को प्रकाश करने के लिए ही प्रवृत्ति सब दस पर सदसा अपना अपना विषय है उसी में लगे हुए हैं उसी में प्रवृत्ति होती है यार एवं स्वाभाविक स्वाभाविक इनका तो स्वभाव है बाहर जाना विष्णु को प्रकाश करना अपना अपना को प्रकाश करना कहा पीड़क इनको क्या कर दिया हिंसा कर डाली परमात्मा ने कहते इंद्र व्य पीड़क हिंसा दवान द्� हनमंत्रित हमन कर दिया परमात्मा ने भय बना दिया वो सो कौन है हिंसा करने वाला कौन है वो प्रस्ताव हट कर स्वयंभू परमेश्वर है स्वयंभू परमेश्वर ने इंद्रियों की हिंसा करता भी भारत बना कर देगा स्वयं स्वतंत्रों भगवती सर्वदा न स्वयंभू का अर्थय होता है स्वयं लो स्वतंत्र भगवती सर्वदा भगवती हमेशा स्वतंत्र रहता है हमेशा रहता है कोई होता है स्वयंभू गणतंत्र भी नहीं है और हमेशा होता हो वही स्वयं होता है तस्मात् परम पराण रूपान जो बाहर के विषय है, है। परम मैंने पराण रूपान अनात्म भूतान जो आत्मा से भिन्न है आत्मा विलक्षण है अनात्म स्वरूप है जो विषय शर्द स्तर स्वरूप रसारती मैं उपलब्ध कहा इसी लोग प्राप्त करता है जो कर्ता है इसको प्राप्त करता है उस इंद्रियों के माध्यम से पश्यती लोक ये जो जीवात्मा इसको प्राप्त करता है वो बता जो विषयों को तो उपलब्ध करने वाला मनुष्य जी होगा वही प्राप्त करेगा इंद्रमात्मा से नाम आत्मा अंतरात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता क्योंकि इंद्रिया बैरमुख है बाहर के विषय लाते रहते हैं फोटो देते रहते हैं अंतग्रह में उसी के बनाकर एक बैठा हुआ होता है इंद्रिया हमारे रणार के काम करती है फोटो भीतर भेजती है और अंतग्रह में उसका विचार होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या कैसा है खुद सुंदर है बस यही चलता रहेगा ये इंद्रियों के माध्यम से अंतर्गल में फोटो आ जाता है बस वही उसी का से उसी के चिंतन बढ़ा रहेगा नंबर आता आत्मा आत्मा की चिंता नहीं कर सकता एवं स्वभाव इंद्रियों का स्वभाव वास्तव में ऐसी है भैर मुखी है बनाया ही ऐसा ही है होने पर भी अगर मोक्ष चाहिए तो कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी कश्चित धीरा कोई व्यक्ति ऐसा है उसको उल्टा कर देना। कोई कश्चित कोई कोई माई का लाभ होगा कोई ऐसा कश्चित धीरा का सवा प्रतिशत लोग वाले सामान्य जनों की स्थिति प्राणियों की ये स्थिति होने पर भी कश्चित कोई व्यक्ति नद्या प्रति स्रोत प्रवर्तन बैसे नदी के स्रोत को उल्टा करने वाला कोई होता है बहुत रुपि लगानी पड़े थे नदी को उल्टा करना छोटे तो मोटे नीचे जाना उसका स्वभाव जा रही पानी जा रहा है ऊपर लाना तो, ला तो बोटर लगाओ बिजली लगाओ न जाने क्या क्या करो तब तो ऊपर आएगा बहुत कुछ करना पड़ेगा ऐसे यहाँ भी काफी माग रगड़नी पड़ेगी ऐसे आत्म हो जाए कस्टित धी रहेगा एवं स्वभाव है कि सदी लोटस से कोई व्यक्ति ऐसा है नदी प्रति स्रोत प्रवर्तन हो जैसे नदी के स्रोत को उल्टा करने के समान धीरा धीर पुरुष धीमान बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति जो होगा आत्मा अनात्मा विवेक और दोनों के फल का विवेक होगा जिसको अनात्मा प्राप्ति का क्या फल और आत्मा प्राप्ति का क्या फल ये फल को जो जानता हो तब आत्मा की तरफ लग सकता है जब तक तो फल को नहीं देखेगा तब तक तो तो कुछ नहीं है वो जहर है विष्णु की तरफ जाना जहर है मरना है बार बार मरना है और ये अमर है अगर यह समझेगा तो फिर उन इंद्रियों को अंतरम की वृद्धि मिलाएगा एक करना चाहते हैं ये मान वित्मा हूं प्रत्यक्ष आत्मा जो भीतर है और आत्मा भी है उसको कहते हैं प्रत्येगात्मा है ये जी प्रतिची प्रती आत्मा श्रोत तो रूढ़ो क्योंकि इस आत्मा में ही आत्मशब्द के रूढ़ है लोक में इसी को रूढ़ आत्मा वाले इसी को दिखाते हैं ये भीतर वाले को दिखाते हैं सबको लोक में ये रूढ़ है नत्मा शब्द यही रूढ़ अन्य में नहीं होता है रूढ़ कहा व्युत्पत्ति पक्षे भी तत्र आत्मा आत्मशब्द की व्युत्पत्ति कैसे बना है आत्मशब्द व्युत्पत्ति गुण्य तब भी तत्र बने प्रतीशीय तरात्मा में ही आत्मशब्द का प्रयोग होता है कहा विष्णुपुराण कहा है योदिता दत्ते ये विषयाचा से भाव भावस्त आत्मे की ऐसा कहा है विष्णुपुराण कहा है कल बताओ एक समय हो गया है ओम सना भेजस्वी नीत